सप्रथा सनो विश्वायु हो सप्रथा सनह सन शर्वायु सपद्वेशन व्रतस्य सचिमा ईश्वर से मंत्र में प्रार्थना की गई है हमारी जो चार कोणों वाली नाभि है जो की रित रित का आधार है या रित की जो चार कोणों वाली ना है उसको सप्रथा विस्तृत करें सुख से युक्त करें सनो विश्वायु सप्रथा वह हमारे विश्वायु संपूर्ण आयु को और सना सर्वायु सारी आयु को सब प्रथा विस्तृत करे अपो द्वेश को हटा दीजिए यानी द्वेश से रहित कर दीजिए कुटिलता से कंपन से रहित कर दीजिए अन्य व्रतस्य से अन्यों के व्रत से संबंधी जो दोष हैं उनसे रहित कर दीजिए और सचिमा इसके लिए हम आपका ही सेवन करें सेवा करें तो पहली बात इसमें आई हुई है चार नृत्य की चार कोणों वाली नाभि, भी ऋत की चार कोणों वाली नाभि कैसी होनी चाहिए जो कि आयु को बढ़ाने वाली है और संपूर्ण आयु को बढ़ाने वाली है तो ऐसी कोई नाभि जिसका संबंध आयु से है यहाँ पर चार वाली गया? यहां चार वाली क्या है क्या है है का तात्पर्य तात्पर्य और बीच से हाँ चार कोण चार सिराएं उसकी होंगे चार आधार उसके हो सकते हैं चार उसके स्तंभ हो सकते हैं लेकिन है वो घर किसका विज्ञान का है इन्होंने लिखा है स्वामी जी ने नैरोग्य और विज्ञान का घर तो ये केवल हमारे शरीर की आयु ये जो नाभि है ये तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि नाभि के साथ विज्ञान का संबंध नहीं है हृदय के साथ तो है मस्तिष्क के साथ है तो हाँ तो तो एक सौ तो एक, एक या एक सौ आठ होते हैं तो नाभि चूंकि नाभि विज्ञान का केंद्र नहीं है लेकिन और रित यहाँ का है तो रित वो भी विज्ञान जो नित्य विज्ञान है सत्यम च वहां रित का मतलब वेद लिया है कोई भी जो स्थिर ज्ञान है सभी रित कहलाएगा ऐसी ये रित का मतलब हो गया नित्य ज्ञान का स्थिर ज्ञान नित्य ज्ञान है और नित्य ज्ञान कौन होता है तत्व ज्ञान जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं जो सदा से एक जैसा ही रहेगा बदलेगा नहीं उसमें कोई अंतर नहीं आता है तो ऐसे तत्व ज्ञान का जो नाभ है ज्ञान का जो नाभी है नाभी के विशेषण तो है चतुशक्ति लेकिन नाभि कौन है ऋत की है वो शरीर की नाभि नहीं है शरीर की नाभि नहीं है बल्कि रित की ज्ञान विज्ञान की तत्व विज्ञान की नाभि है यह हाँ नाभि का मतलब होता है नभ बंधने बंधन जहां कोई चीज बांधी जाती है जिसके अंदर सुरक्षित की जाती है तो ऐसी कोई स्थिति है लेकिन उसकी विशेषता है कि वो आयु को बढ़ाने वाली होनी चाहिए और आयु में भी पूरी आयु को बढ़ाने वाली होगी तो हमारी ये नाभि भी वैसे आयु से तो संबंध रखती है शरीर का सारा का सारा जो भार होता है वो नाभि पर ही टिका हुआ होता है हाथ से जो कुछ भी करते हैं पैर से जो कुछ भी करते हैं इसको करने के लिए जो प्राण वायु का संचार होता है उसका मुख्य केंद्र नाभि है क्योंकि जैसे कि पृथ्वी पर है ना खड़े हैं और इससे उछलना हो तो उछलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा पहले होता है कि धक्का देना होता है और धक्का वहां से दिया जाता है जहां से हम स्थिर पहले हैं अगर थोड़ा सा भी पिछल गए फिसल गए ना तो धक्का नहीं दे सकते उस चीज को तो धक्का देने के लिए जरूरी होता है कि पहले हम टिके हुए हैं पीछे तो अब इस पृथ्वी पर इसको से माने इसको उठाना होगा उस समय उछलने के लिए शरीर को तो पहला धक्का तो कहा होगा इसके ऊपर जाएगा इस पर धक्का देंगे धक्का देने के बाद ये शरीर उछलेगा लेकिन इसके इससे जैसे धक्का इसको देने के लिए भी जहा से उस बल का आरंभ होगा वो भी होना चाहिए स्थिर तो दोनों वेग टकराएंगे ना जा करके उधर से बल जो आया और यहां जो पृथ्वी में लगना है वो दोनों बल टकराना चाहिए तो एक तो आधार पृथ्वी हो जाएगी दूसरा आधार शरीर का कोई अंग होना चाहिए तो पैर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पैर में बल आता है और कहीं से पहले वेग आता है तो ऐसा स्थान और कोई नी वो नाभी होती है जितना भी बल लगाना होता है पहले हमको वो सारा का सारा संचार जो केंद्र होता है वो नाभि से होता है यानी भौतिक बल जितना भी शरीर का लगता है उसका पहला जो संचार केंद्र है आधार स्थान है वो नाभि है नाभि का संचालन भले हृदय से होगा मन से होगा उसके भी पीछे है कोई रखा हुआ है लेकिन शरीर से संबंधी जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी उसका आरंभ नाभी से पहले होगा मोटे रूप में जैसे वाणी का उच्चारण कर रहे हैं तो वाणी का उच्चारण करने के लिए भी यही कहा गया है कि नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरितो वायु उरादे उरादे, हमने हृदय आदि स्थानों में चलता हुआ कंठादि में फिर ध्वनि उत्पन्न करता है तो हृदय के बाद मन जो है हृदय में काम करता है और हृदय के बाद अभी वो सारी की सारी मानसिक क्रिया वो सूक्ष्म शरीर की क्रिया है सूक्ष्म शरीर से जो स्थूल शरीर की क्रिया होगी वो नाभि से आरंभ होती है इस कारण से ये पूरे शरीर का जो केंद्र है नियंत्रण करने वाला है वो सारा का सारा क्या है वो नाभि ही है हृदय अंतकरण वो सूक्ष्म शरीर का भाग हो गया एक तरह से लेकिन क्रिया जो आरंभ होगी स्थूल क्रिया वो स्थूल नाभि से होगी इस कारण से जैसे किसी को झुकना होगा पानी लेके चलते हैं ना बाल्टी में दोनों हाथ में मान ली उठाकर ले चले तो ऐसे थोड़ा मोड़ा होता है ना वो झुकना एक तरफ तो उस समय सारा का सारा कहाँ होता है नाभी पर ही बाहर पड़ता है कोई चीज उठा रहे हैं तो भी नाभी पर बल पड़ेगा इस कारण से नाभी जितनी मजबूत है यानी स्वस्थ है या सबल है, है बल उतना ही काम करेगा नाभि यदि दुर्बल है तो बल नहीं काम करेगा फिर शरीर को भी उठाना होता है या कुछ करना होता है तो मूल आधार जो होता है वो नाभि होता है यहीं से हम हाथ को उठाते हैं पैर को उठाते हैं जो भी बंद करते हैं तो जो मूल नियंत्रण केंद्र है पूरे शरीर का वो नाभि होता है तो नाभि से यहाँ चतुर शक्ति से होगा कई कोणों वाली होगी दो हाथ हो गए दो पैर हो गए आ, तो चार ये भी हो सकते हैं और नहीं तो चार का जिसे चार कोने ना ये चार दिशाएं हो जाती है तो चार दिशाएं का मतलब भी सभी दिशाएं छह दिशाएं भी हो जाती है वो मोटे रूप में चार दिशा है फिर उसी को छह दिशा कर देते हैं उसी को दस दिशा भी कर देते हैं तो कई दिशा हो गई ऐसे यहां चार शब्द भी केवल चार का नहीं होगा बाजी सभी कोणों वाली होगी कोण का मतलब होता है यहाँ से वहां तक जो चीज है कोई जहां से मोड़ शुरू होता है ना उसको कोण कहते हैं अकेला कोण नहीं होता है कोण तभी बनेगा जब कोई चीज़ जाएगी तो ना भी वो सभी स्थान हो जाएगा जहां से आत्मा या मन के द्वारा कोई वेग प्रेरित किया गया और जहां जाके वो वेग टकराएगा उस सभी के सभी कोण बनेंगे शरीर में तो मन से ही चला हुआ जो हृदय से चला हुआ शारीरिक वेग होता है वो नाभी से टकराता है इस कारण से ये भी कोण होगा अब नाभि से जो चलेंगे वेग जो आगे चलेगा वो भी कोण होगा उसका तो हाथ भी पैर भी हो सकता है और अंदर के प्राण प्राणवायु आदि जो भी होते हैं ये सब के सारे भी हो सकते हैं तो एक अर्थ तो ये भी हो जाएगा कि चार कोणों वाली यानी चार आधारों वाली चार दिशाओं में जाने वाली चार शाखाओं वाली जो हमारी नाभी है लेकिन ये स्थान क्या है रित का है ज्ञान जान का है ज्ञान जान वाली नाभि जो होगी वो हृदय होगी शरीर वाली नाभी नहीं हो पाएगी ये इस नाभि का भी संचालन चूंकि हृदय से ही होता है शरीर का संचालन होता है नाभी से ये तो हो गया स्थूल शरीर का जो संचालन होगा नाभि से होगा इसकी जो बन, क्या नाम है वृद्धि होती है वो भी नाभि के द्वारा होती है खा पी नहीं रहा है तो सारा का सारा जो निर्माण होता है माता के उससे होता है ना उसका तब तक तो माता से केवल संबंध नाभी के द्वारा ही होता है और कहीं से होता है नहीं उसका संबंध तो पूरा का पूरा शरीर चूंकि इसका जो बनता है उसके लिए सारा प्रवेश जो भी उसके उपाधान है पूरा माता से आता है और नाभि के ही माध्यम से होता है तो पूरे शरीर का एक तरह से दरवाजा मुख जो है वो नाभि ही है लेकिन जन्म लेने के बाद वो बंद हो जाता है अब यहाँ जैसे ही मुख का यानी यहाँ का जब क्रिया शुरू हो गई सांस लेने की या खाने पीने की जैसे ये क्रिया शुरू होगी वो नाभि वाली बंद हो जाएगी नही चलती है और पूरे समय तक फिर वो बंद हो जाती लेकिन प्रक्रिया सारी यही वाली वहां भी है जो यहाँ से हम डालते हैं ना जितना उपादान उसके बाद ये शरीर में जाता है तो पहले जो उपादान आता है वो सब नाभिक के माध्यम से आता है तो स्थितियां तो वही रहेगी पूरे शरीर के साथ नाभिक का भी संबंध होगा क्योंकि वही से सारी चीजें गई है बड़ी है तो पूरे शरीर के साथ नाभि का संबंध है और फिर अब जो लेते हैं सीधा सीधा ये सीधे सीधे नाभि में नहीं जाता है ये सीधे पेट में जाता है वहां से फिर पाचन होकर के फिर पूरे शरीर में जाता है ये हृदय आदि में होके अब जाता है रस रक्त आदि के माध्यम से ये बनता है इसके बाद फिर दूसरी प्रक्रिया ये आरंभ होती है तो इस कारण से ये भी नाभी है शरीर को पहला जो बढ़ाने वाला था केंद्र वो नाभि था लेकिन अब जो होता है बाद में खाने पीने का अनाज का आदि का अब जो जाता है शरीर में बढ़ने वाला ये दूसरा केंद्र हो जाता है ये नाभि नहीं है अब तो शरीर को बढ़ाने वाला पहला जैसे बंधन स्थान था नाभि ऐसी अब दूसरा बंधन स्थान होगा तो वह भी नाभी होगी अब वाला जो स्थान होगा वो हृदय होगा क्योंकि अब सारा का सारा संचालन क्या होगा हृदय के माध्यम से होता है रक्त आदि का जो इधर उधर लेना देना होता है सारा का सारा अब इसी से होता है और जान भी जान का भी संबंध हृदय से होता है सोचने की प्रक्रिया जो भी है अब सीधे सीधे मन के द्वारा जो हम काम करते हैं अब आत्मा और मन का संबंध होता है और ये हृदय में रहता है मन से भी सोची हुई बात मस्तिष्क में आएगी यानी मन का सीधा जो कार्यालय होता है वो मस्तिष्क होता है लेकिन कार्यालय के अंदर भी तो होते हैं ना दो एक तो कर्मचारी जहां सीधे काम करते हैं और एक अधिकारी जहां पर बैठता है अधिकारी का कमरा अलग होता है और जो कार्यालय होता है सीधा काम जहाँ हो रहा होता है वो कमरा अलग होता है तो ऐसे ही काम करने का कमरा तो मस्तिष्क हो जाएगा सारा का सारा लेकिन अधिकारी जो बैठेगा वो तो हृदय में ही बैठेगा तो मस्तिष्क का और हृदय का भी सीधा संबंध रहेगा तो अब क्रम बदल जाएगा इसका पहले तो हृदय से रहेगा हृदय से मस्तिष्क मस्तिष्क के अब नाभि का संचालन होगा नाभि के बाद फिर शरीर का संचालन होगा ये प्रक्रिया हो जाएगी इस कारण से अब ये जो नाभि होगी ये हृदय वाली नाभि होनी चाहिए बाकी तो वैद्य जी निर्णय करते करेंगे इसका कौन सी नाभी होगी मुझे जो समझ में आ रहा है ये रित शब्द के कारण जान जान भी ज्यान से संबंध होने के कारण ये हृदय है और ये चार कोनों वाली चार आधारों वाली शाखाओं वाली होगी ये सभी आयु को बढ़ाएगी ये जो नाभि शरीर वाली नाभि है ये हमारी शारीरिक आयु को तो बढ़ाएगी ये जितना स्वस्थ रहेगी भोजन का पाचन आदि ये उतना बल मिलेगा लेकिन हम शरीर को स्वस्थ रखने में हमारा ज्ञान विज्ञान भी, भी बहुत कारण होता है आलश प्रमाद के कारण या खाने पीने के लोभ के कारण हमारा शरीर बहुत अधिक बिगड़ता है और इन्हीं के ऊपर संयम आदि करने से फिर हमारा स्वस्थ भी होता है व्यायाम यदि करना हो तो व्यायाम करने के लिए संकल्प यदि नहीं है इच्छा नहीं है तो व्यायाम नहीं करेंगे ना भी चाहे कितनी ठीक होगी ठीक को भी हम बिगाड़ लेते हैं लेकिन मन में अगर बार बार हम वेग बनाते हैं बार बार संकल्प करते हैं तो फिर व्यायाम करने की प्रवृत्ति बन जाती है तो अभी हमारे खाने पीने का जो होता है शरीर को ठीक करने का बहुत बड़ा आधार जो होता है हमारी मानसिकता क्या खाए क्या नहीं खाए ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए जो निर्धारण होगा सारा का सारा मन से ही होता है और उसी के आधार पर हमारा स्वास्थ्य टीका होता है शरीर में डाल लेने के बाद तो नाभि का आ जाएगा क्षेत्र आ जाएगा लेकिन डालने से पहले सारा का सारा नियंत्रण जो है वो मन का है अभी जो सोचेंगे वही डालेंगे जो नहीं खाना चाहेंगे वो नहीं खाएंगे और खाने के साथ हमारे आयु का शरीर का बहुत अधिक संबंध होता है तो इस तरह से इतना संतुलित या नियमित या सात्विक हम जो भी खाएंगे उससे हमारे शरीर की आयु बढ़ेगी दो तरह की आयु एक तो सर्वायु का है एक विश्वायु का है तो अभी सर्वायु और विश्वायु से भी हम एक तो शारीरिक विकास जितना सारा है वो ले सकते हैं और विश्वायु से जो मानसिक विकास होना है वो हम ले सकते हैं बहुत सारे रोग जैसे हमारे होते हैं वो मन के द्वारा भी नियंत्रित होते हैं ये नियंत्रित क्यों होते हैं जैसे कि मन बहुत अधिक चंचल जब होता है तो शरीर में बहुत अधिक वेग उत्पन्न करता रहता है अधिक वेग उत्पन्न करने के कारण नस नाड़ियों को बहुत अधिक दबाव पड़ा रहता है उस दबाव के कारण प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है नहीं होता है तो फिर रोग जैसी स्थितियां बनी रहती है लेकिन मन यदि शांत होता है एकाग्र होता है तो उस वेग में कमी आती है वेग में कमी होने के कारण नाड़ियों के अंदर जो व्यर्थ संकोच है वो कम होता है फैलता है तो प्राण वायु का संचार ठीक से होने लगता है प्राण वायु के ठीक संचार होने से कई सारे रोग होते हैं जो हट जाते हैं इसी कारण से ध्यान करने से भी रोग हटते हैं चंचल व्यक्ति के रोग बढ़ते हैं जो ध्यान करने वाला नहीं है उसके बढ़ भी जाते हैं लेकिन बहुत से रोग होते हैं वो ध्यान करने से घट जाते हैं वो जो सूत्र है न, से है ना अपना उसमें कहा गया कि ईश्वर से ये सारे हटते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान से हटने की प्रक्रिया वो यही वाली है कि जितना जितना हम प्रणिधान करते हैं उतना उतना हमारी एकाग्रता बनती है मानसिक और उस एकाग्रता के कारण जो व्यर्थ वेग हम उत्पन्न करते हैं शरीर में नस नाड़ी आदि में व्यर्थ का जो दबाव डालते हैं वो धीरे धीरे कम होता है उससे प्राण संचार ठीक होता है तो प्राण संचार ठीक होने से जो दोष होते हैं वो इधर उधर निकल जाते हैं तो अधिकतम कफ आदि का भी प्रभाव इससे रहता है वो प्राण के माध्यम से हट जाएगा लेकिन नस नाड़ियों के ऊपर व्यर्थ जो मानसिक दबाव हम डाले रहते हैं ना वो केवल एकाग्रता से ही हटेंगे तो उस एकाग्रता के बनाने से भी क्या होता है ये रोग हट जाते हैं तो इस कारण से अभी इस एकाग्रता को बनाने के लिए हृदय वाला ही आएगा फिर मानसिक ही वो आएगा तो इस कारण से आप ईश्वर से प्रार्थना की गई है यहाँ पर कि हमारी जो मानसिक स्थिति हो वो अः सुखों को बढ़ाने वाली यानी ज्ञान जान को धारण करने वाली हो वो विस्तृत होवे बल युक्त होवे उसी के साथ हम का भी ले लेंगे कि नाभि भी हमारी ठीक होनी चाहिए नाभि का ठीक ठाक ये उचित संतुलन खान पान व्यायाम आदि के माध्यम से ही होगा लेकिन इसका अब प्रयोजन बता रहे हैं कि इसका अभिप्राय क्या है नाभि को हम क्यों ठीक रखें या मन को हम क्यों ठीक रखें इसका बताया कि पहले इसके रोग कारण बता दिए कि, कि ये किस कारण से बिगड़े हुए है तो कहा द्वेष के कारण से हमारे शरीर बुद्धि में या मन के अंदर अगर द्वेश की स्थितियां हैं तो अब हम खान पान में भी हम पूरा संयम नहीं बरतेंगे व्यवहार में भी हम ठीक प्रकार से संतुलन नहीं बना पाएंगे द्वेश के कारण क्या होता है हम अधिकतम अधिक बल का प्रयोग कर देते हैं खाने में भी खाते कब हैं अधिक उस समय हम अधिक खा लेते हैं जबकि हमको असंतोष होता है किसी को कोई चीज खाने को नहीं मिलती है ना तो ना मिलने के कारण बहुत दिनों तक जब नहीं मिलती है तो एक मानसिक भूख बन जाती है उस मानसिक भूख के कारण क्या होता है भोजन बहुत अधिक हमारे पास होने पर भी खा लेने पर भी खाने की इच्छा होती है एक तो भस्मक रोग होता है वो खाने पर भी कितना ही खाते जाओ तो भी पेट नहीं भरता है वो तो शारीरिक होता है एक मानसिक रोग होता है उस मानसिक रोग के कारण कितना ही खा ले व्यक्ति खाने के बाद भी लगता है कि और खाना चाहिए और खाना चाहिए तो ये जो स्थिति मन में बनी होती है उसके कारण क्या होता है खाने पर भी वो खाता है बार बार खाता रहता है तो इससे भी देश की स्थितियां बनती है तो खाने के में जैसे होता है ऐसे अन्य व्यवहारों में होता है द्वेष वहां रहता है जहां हम किसी से दबे हुए होते हैं द्वेष का सीधा सा मतलब होता है सामने वाले को नष्ट कर दो तो ये स्थिति हमारे सामने केवल तभी उत्पन्न होती है जब हम किसी से दबे हुए होते हैं या हमको लगता है खतरा है कि ये मुझे मार देगा मुझे नष्ट कर देगा मुझे मेरी हानि कर देगा तो ऐसी स्थिति में जिसके प्रति ये लग रहा है उसके प्रति द्वेष होगा ही तो इस द्वेश का जो मूल कारण है वो दुर्बलता है शारीरिक रूप से दुर्बल है तो व्यक्ति को देखकर के ही द्वेश होगा कि पता नहीं क्या करेगा ये हमको ये भाग जाए यहां से हटा देना चाहिए इसको और जब हम उसको हटा नहीं सकते भगा नहीं सकते तो उस स्थिति में अब होता है इसको मार डालो चुपचाप तो ये तो शारीरिक इस तरह से द्वेष होगा और मानसिक द्वेष उस समय होता रहता है जब हम किसी से देखते ही दब जाते हैं आंतरिक रूप में जैसे कोई बहुत एक बलवान व्यक्ति है एक दुर्बल व्यक्ति है वो सामने आ गया तो अपने आप डर लग जाता है एक बहुत विद्वान व्यक्ति है जो एक नहीं जानता है अब क्या होगा जो जानकार नहीं है अज्ञानी है उसको विद्वान को देखते ही डर लगता है तो ऐसे धनवान हो गया एक निर्धन व्यक्ति है धनवान व्यक्ति को देखते ही डर जाता है तो जिस मैंने जहां जहां पे गुणों में अंतर आता है जो गुण जिससे अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं वहां दबने की स्थिति स्वाभाविक है बन जाती है तो जहां जहां मतलब गुणों का प्रकर्ष दिखाई देगा वहां वहां दब जाएंगे ये पहली प्रक्रिया है इसके बाद अब क्या होता है डरने की स्थिति वहां से आती है दबने के बाद भी स्थिति सामान्य हो जाती है अगर बहुत बलवान व्यक्ति भी है लेकिन अनुकूल है यानी हमको कष्ट नहीं देगा तो डर नहीं लगेगा अब वहां से दब तो जाएंगे उससे प्रभावित तो हो जाएंगे लेकिन डरने की स्थिति द्वेषवादी स्थिति नहीं बनेगी ऐसे विद्वान व्यक्ति है हमसे अधिक जानकार है लेकिन हम दोनों के बीच में समन्वय है तो अब उससे डर नहीं लगेगा वो मेरा अपमानित अप्मान कर देगा मुझे नीचा कर देगा मेरी बात को काट देगा जब तक ये स्थितियां हैं तब तक तो डर लगता रहेगा उसके साथ यानी उससे फिर द्वेश की स्थिति उत्पन्न होगी लेकिन जब ये लगता है कि मेरा खंडन नहीं करेगा मेरा अपमान नहीं करेगा मेरे को नीचा नहीं दिखाएगा वो अपने से कितना ही बड़ा विद्वान है अब उससे देश की स्थिति नहीं बनेगी ऐसे धन के विषय में होगा अपने से दूसरा वाला बहुत अधिक धनवान है लेकिन धन के कारण हमारा अपमान नहीं करेगा हमको कहीं रोकता नहीं है कहीं बाधित नहीं करता है तो अब उससे डर नहीं लगेगा दब जाएंगे मतलब उसको मानते तो हम है कि मेरे से बड़ा है लेकिन बड़ा होते हुए भी एक डर की स्थिति होती है पूरी तरह से दब जाने की दूसरी होती और उत्साह होता है उससे तो द्वेष वाली स्थितियां वहां बनती है जहां ये मुझे अनधिकृत रूप से दबाएगा तो जहां जहां भी बलवान होगा गुणवान अधिक होगा लेकिन दबाने वाला यदि होगा तो अब क्या होगा उससे द्वेश हो जाता है दूसरी स्थिति में होता है कि कहीं दबना जो हर समय होता है किसी गुण के कारण होगा यह नियम है पर द्वेश की स्थितियों में वो होता है जहां हम पूरा पूरा अभी उसको मार वो ये भी मानते हैं कि मेरे से पूरा बलवान नहीं है ये यानी जो प्रतिस्पर्धी है उसमें थोड़ी सी जब कमी की स्थितियां दिखती हैं द्वेश वहां उभरता है पूरा बलवान होगा तो द्वेष नहीं उभरेगा किसी तरह से नहीं उभरेगा वहां फिर निराशा हो जाती है यानी डर की हो क्या कहते हैं भीरुता आ जाती है उसके सामने मतलब टक्कर लेने की स्थिति नहीं आएगी जब देखेंगे ना कि ये पूरे मुझे मारेगा तो आप उससे टकराने की बात ही नहीं सोचेंगे पर द्वेष में ऐसा नहीं होता है द्वेष में टकराना चाहता है पर टकराता नहीं है अभी टक्कर तो युद्ध में होता है ना द्वेश केवल मानसिक स्थिति होती है तो ये द्वेष वहां उभरता है जहा एक क्षेत्र में तो देखते है कि मेरे से तो कम है लेकिन कम होते हुए भी वो मुझे दबा रहा होता है किसी न किसी कारण से हम उससे दब रहे होते हैं तो इन दोनों द्वंदो की स्थितियों में ये द्वेष उत्पन्न होता है यानी बलवान भी होगा और अधार्मिक होगा विद्वान भी होगा लेकिन अधार्मिक होगा धनवान भी होगा लेकिन अधार्मिक होगा या दुर्बल भी होगा लेकिन वो अधार्मिक होगा तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है द्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है पर यह बाहर वाले की स्थिति बताई अपनी स्थिति क्या होगी जब हमारे पास न्यूनता है गुण की मूल कारण ये हुआ तो यहाँ जो कहा कि हमारे द्वेश को हटा दीजिए तो द्वेश को हटाने के लिए अब अपने ऊपर ध्यान देना है हमारे अंदर जो न्यूनता है उस गुणों की जो कमी है उस गुणों की हमारी को भर दीजिए जब तक आप किसी से गुणवान है आपको द्वेश नहीं होगा डर नहीं लगेगा उससे खतरा ही नहीं है तो द्वेष क्यों करेंगे बलवान व्यक्ति दुर्बल से द्वेष नहीं करता है यानी जब उसको हानि होने की संभावना रहती तभी करेगा ना जब हानि की संभावना नहीं तो द्वेष नहीं करेगा वो उसके ऊपर अब क्या करता है अगर आधार्मिक होगा लेकिन बलवान है तो द्वेष ना करके अब वो क्या करता है कोप करता है या कुछ करता है अन्य कुछ कार्य करता है वो लेकिन समर्थ व्यक्ति होता है ना वो द्वेश नहीं करता है उसको तो उत्साह होता है एक छोटा बच्चा आपके साथ कही मैं तो कुश्ती लड़ूंगा आपसे तो कुश्ती लड़े में तो आपको क्या लगेगा लड़ ले आप डर नहीं लगेगा ना समर्थ बराबर वाला यदि कहेगी हाथ मिलाओ तब तो श्वास चढ़ते हैं लेकिन जो कमजोर है दुर्बल है वो कहता है हाथ मिलाओ तो वहां तो प्रसन्नता होती है उल्टी ऐसे ही अगर हम अंदर से गुणों से भरे हुए हैं तो कोई भी हमको ललकारता है वहां द्वेश की स्थिति नहीं बनेगी उल्टी उत्साह की स्थिति बनती है तो द्वेश का मूल कारण दुर्बलता है और देश को हटाने का फिर यही उपाय हो जाएगा कि हम सबल बन जाते हैं शारीरिक रूप से भी सबल हमको हो जाए और ज्ञानात्मक रूप से भी अगर हम सबल हो जाते हैं ज्ञानी हो जाते हैं तो देश की स्थितियाँ ये हट जाएगी यहाँ ईश्वर से जो प्रार्थना की गई हमारे द्वेशों को हटाएं अतें हम अंदर से सबल बने जान भी जान के माध्यम से ही और शारीरिक बल के द्वारा भी हम सबल बन जाएं। और वर वर कहते हैं कुटिलता युक्त व्यवहार कंपन शारीरिक रूप से जो दुर्बलता होगी उसके कारण भी कंपन होता है और जो मानसिक दुर्बलता हुई थी इससे विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है यानी जहाँ हम किसी भी विषय में निर्णय नहीं ले सकते वहां ये विचलन आ जाएगी कोई भी विषय जब हमारा निश्चित होता है निर्णित होता है तो सामने कितना ही उसके ऊपर आक्षेप करता है कोई डर नहीं होता है हमको लेकिन विषय अगर हमारा निश्चित नहीं है निर्णित नहीं है तो एक ही आक्षेप पर डर लगने लग जाएगा तो ये दोनों तरह की स्थितियां होती है वर कंपन यानी कि जब हमारा कोई भी सिद्धांत अभी ही निर्णित नहीं है प्रमाण से सिद्ध नहीं है तो अब ये कंपन वाली स्थितियां होगी सारी शरीर भी स्वस्थ नहीं है तो कंपन वाली स्थिति हो जाएगी और सिद्धांत भी अगर स्वस्थ नहीं है परमाणु से स्थिर नहीं है तो ये छोड़ने वाली कंपन वाली स्थिति होगी तो यहाँ जो कहा गया है कि हमारे वर्ग को कंपन को कुटिलता युक्त व्यवहार को हटा दीजिए अर्थात हम इस विषय में भी अपने सिद्धांतों को परमाणु से कस करके चले संदिग्ध स्थिति में किसी भी बात को नहीं रहने दे असंदिग्ध हो जाएंगे तो फिर हमको भय नहीं लगेगा और फिर बताया कि अन्यस्य अव्रत अव्रत यानी हमारा जो व्रत हो व्रत का मतलब किसी चीज को पाने की जो कामना है उसके लिए जो भी अनुष्ठान होगा वो व्रत होता है नई चीज को नई शक्ति को पाने का जो अनुष्ठान है वो व्रत है तो हमारे पाने के लिए और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए ईश्वर होना चाहिए अन्य तो लेकिन अभी हमारा ईश्वर से अतिरिक्त लक्ष्य हर होता है लौकिक होता है लोग में अलग अलग चीजें होती है उसको पालें उसको पालें जान को विज्ञान को मान सम्मान जो भी होता है उसके लिए कहा गया कि अन्य व्रत जो हमारे अंदर है मन में है उसको हटा दीजिए यानी एक सीधा ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य अपने को बन जाना चाहिए आध्यात्मिक अर्थ यहाँ पर यही होगा कि ईश्वर के विषय में हमारा पूरा निर्णय हो जाना चाहिए कि हम आपको ही प्राप्त करेंगे और फिर कहा सचिमा इतनी सब विशेषताओं के होने के बाद भी हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान भी, भी बढ़ जाए शारीरिक स्थितियां भी बढ़ जाए और इन सब का हम प्रयोग आपके सेवन में आपकी उपासना में करें सेवा करना यहाँ प्रणिधान और उपासना दो अर्थ इसके हो जाएंगे उपासना का अर्थ भी होता है किसी वस्तु के गुणों का लाभ लेना अनुभव करना तो ईश्वर की सेवा और हम क्या कर सकते हैं हाथ पैर तो दबाने का नहीं है उसका ईश्वर के सेवन का मतलब उसके गुणों का ही सेवन करना गुणों की अनुभूति करना जो ज्ञान है बल है आनंद है इस आनंद को भोगने की जो स्थिति बन जाएगी ये सेवन है और दूसरा सेवन उसकी आज्ञा का पालन वो प्रणिधान के अंतर्गत आ जाएगा तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को मन को हृदय को अच्छी प्रकार से स्वस्थ बनाने का विचार प्रयास करें उसके लिए ज्ञान विज्ञान को तत्व ज्ञान को प्राप्त करें और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो निरीद्यासन की प्रक्रिया है प्रमाणों से किसी बात को कसने की प्रक्रिया है कसौटी के द्वारा जो सत्यात प्रकाश में पांच कसौटियां दी है या विस्तृत करेंगे तो आठ प्रमाण न्याय के हो जाते हैं तो उनके द्वारा सिद्धांतों को कसने की जो प्रक्रिया है इसको चलाएं इससे ये चीज़ें बढ़ेगी और उद्देश्य रूप में हमारा होगा कि ईश्वर के प्रति हम सदैव समर्पित होकर के चलें ये अभिप्राय